जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना मैं हूँ अब्बू मलिक नमस्ते भाईओ बहनों रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए ओम शांति नमस्कार आप सुन दे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ शेट्टी जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही यूनिक चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी रहेगी तो आशा करता हूं आप सभी रेडियो सेट को ऑन कीजिए और फुल वॉलीम के साथ ज़रूर सुनिए क्योंकि और एक साथ में नोटबुक एंड पेन भी अपने साथ रखिए क्योंकि कुछ यूनिक चीज़ें आप तक पहुँचेगी तो हो सकता है सुनने के बाद आप भूल जाएंगे लेकिन आपके पास जो नोट पैड रहेगा उससे आपको याद भी आ जाएगा तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान हरीश शेट्टी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार शांति। शांति। कैसे हैं सर मैं एकदम ठीक हूँ आप कैसे बहुत बढ़िया <laughs> सो नाएस, सो नाएस। जी आ, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे कुछ नई बातें सीखने को मिलेगा ये भी मेरे अंदर जिज्ञासा है और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा जरूर कोशिश करूँगा <laughs> हरीश शेट्टी जी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें होगी आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि मैं जब आपको सुना तो मुझे लगा कि समथिंग यूनिकनेस है आपके अंदर आपके टॉक में वो वॉइस में एक पावर है एनर्जी है पता नहीं वो एनर्जी आपने कहाँ से पकड़ा है या कहाँ से आपके पास आती है लेकिन आई लव दैट योर टॉक बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को भी वो चीज़ आपके द्वारा वो चीज़ पहुंचे तो सबसे पहले हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि हरीश शेट्टी नाम के तो बहुत सारे लोग रहेंगे लेकिन अब जिनकी वॉइस हम लोग सुन रहे हैं वो कैसा व्यक्ति है उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में तो मैं चाहूँगा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे श्रोताओं को आप जरूर दें मेरा नाम हरीश शेट्टी जरूर है <laughs> लेकिन हाँ उन्होंने जैसा कहा कि हरीश शेट्टी काफ़ी लोग हैं तो मैं बम्बई का निवासी हूँ और मेरे परिवार का बिजनेस रेस्टोरेंट बिज़नेस है हम लोग पैंतालीस साल से राधा कृष्णा नाम का एक रेस्टोरेंट है जो अंधेरी में है और हम रेस्टोरेंट के बिजनेस में फूड के बिजनेस में पैंतालीस साल से सेवा करते हैं जी जी, जी. आ, आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मुंबई में ही या बाहर के लोग भी उस रेस्टोरेंट को क्वालिटी की वजह से जानते हैं तो फूड का इमोशंस मैं एक बली भांति परिचित था पहले से जी जी और आ, उसी वजह से ये आहार वेदा आहार मतलब फूड खाना खाना और वेदा मतलब फिलोसफी वे ऑफ लाइफ जी तो ये दो बातों को जब मैं समझा तो ये समझ में आया कि ये बातें पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए क्या बात है क्योंकि पूरी दुनिया करती है लेकिन थोड़ी सी समझ मेरे हिसाब से कम हो गया क्योंकि मेरे अंदर भी नहीं था ऐसा नहीं कि मैं पैदाइशी ऐसा हूँ नहीं एक एक्सपीरियंस की वजह से मैं ये सब कुछ जान गया और मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोग जो ठीक हो जाते जो अच्छे हो जाते हैं बस उसके बाद बात खत्म हो जाती है हु. वो अपने तक ही सीमित रखते हैं आगे नहीं चलाते हैं लेकिन मैंने सोचा कि एक जवाबदारी है कि आप अपने लिए यूज़ किया बात अगर आपकी बढ़ोतरी हुई आपकी आपके लिए वो बात अच्छी हुई तो क्यों ना इसको दुनिया में फैलाएं अच्छी बातों को दुनिया में नहीं फैलाया जाता है लोग सोचते हैं कि इसको बंद मुट्ठी में रखें हु. लेकिन जितना फैलाते हैं जितना देते हैं उतना पाते हैं उतनी बुद्धि प्रक प्रगति करती है जी जी। तो ऐसा मेरा मानना है <laughs> <laughs> हरीश जी बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को पता चल गया है कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं उसके साथ में खाने से आपका बहुत ही इमोशन जुड़ा हुआ है और खाना और उसके साथ में वो वे ऑफ लाइफ कैसे बन सकता है आहार वेदा को आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया और इससे पता चल रहा होगा हमारे सभी श्रोताओं को किस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं और आपका नाम बहुत अच्छा है हरीश इसमें ईश्वर का नाम समाया हुआ है और आप जैसे मुस्कुराते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है <laughs> तो चलिए मुस्कराना जिंदगी का एक अहम मुद्दा अगर सभी लोग बना ले तो शायद गम इस दुनिया में होगा ही नहीं मुस्कुराहट सिर्फ हम इंसानों को देना दे ले मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुर्दे और जानवर मुस्कुरा नहीं सकते नहीं सकते सही तो अगर उनसे भिन्न होना है तो हमेशा मुस्कुराते रहिए <laughs> <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि इस मुस्कुराहट को सभी तक पहुँचाने के लिए अब बात करते हैं मुद्दे पर जैसे कि आपने अपने शब्दों में इंट्रोडक्शन में कहा आहरवेदा आहरवेदा ये शब्द सुनने के बाद कई लोग सोचते होंगे कि ये क्या है नया फिलॉसफी है क्या तो मैं चाहूँगा कि आहरवेदा कुछ कॉमन व्यक्ति है यहाँ पर जो फार्मर हैं या फिर घर में जो खाना बना रही हमारी माता बहनें भी सुन रहे हैं तो उनको बहुत ही स्पष्ट हो आहार वेदा क्या है उसके बारे में बताइए पहले आहार के बारे में बातें करेंगे जी जी ओके okay. लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या सोचते हैं क्या खाना कि हो हो है आज खाना क्या <laughs> क्या हो हो है ओके okay. कोई पैदा हुआ तो खाना कोई गुजर गया तो खाना कोई शादी है तो खाना कोई त्योहार है तो खाना खाना खाना खाना जिंदगी खाना जिंदगी खाना सबसे पहले पति अगर फोन किया तो पहले पूछेगा कि क्या बनाया खाना <laughs> क्या बच्चा अगर फोन किया तो माता को पूछेगी कि क्या खाना बस खाना लेकिन हम खाना क्यों खाते है अगर ये सवाल एक और सवाल हम कर जोड़ दें जोड़ दे तब आहुर्वेदा सोचने की जरूरत नहीं है जी जी सिर्फ ये एक सवाल हम नहीं करते कि हम क्यों खाते कि ये खाना हमारा सिर्फ दो इन के लिए या पूरा शरीर के लिए आज हम दो इन के लिए खाना खाते हैं सही बात है। स्वाद ये शरीर हमारे ये खाना हमारे शरीर में ऊर्जा बनाएगा कि नहीं उसका ख्याल उसका ख्याल नहीं दूसरा सवाल नहीं पूछते दूसरा सवाल नहीं पूछते तो जैसे ही हम दूसरा सवाल पूछेंगे बीमारी हमारे पास आएगी नहीं <laughs> परमात्मा ने भगवत गीता में एक ही बात लिखा था खाने के बारे में कि जैसा अन्न वैसा मन, मन। जैसा अन्न और मन वैसा तन तो शुरुआत अन्न से ही होता है तो इंसान जो है वो इतना तरक्की कर चुका है कि एक पिन से लेके रॉकेट तक अपनी सहूलियत के लिए सब कुछ बनाया है लेकिन खोजते खोजते वो अपनी समझने की शक्ति वो भूल चुका है बस मैं वो याद दिलाने के लिए मेरे को मेरे लिए वो एक अभियान है जी जी हरी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया एक तो सवाल हम सवेरे सवेरे अपने आप से पूछते हैं कि खाना क्या बनाए इसके साथ अगर हम लोग एक सवाल और जोड़ दें <laughs> क्यों क्यों खाते हैं? क्यों खा रहे हैं तो नेचुरली आपका जो है चीज़ को आप बताना चाहते हैं वो हमारे सभी के जहन में आ जाएगा तो मैं चाहूँगा कि किस तरह से हमारा खाना ही हमारा जो है मेडिसिन बन जाए जैसे आपके शब्दों में जब मैंने आपको सुना बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपका किचन ही आपका मेडिकल स्टोर है ये चीज़ मुझे बड़ा वंडरफुल लगा कि समथिंग डिफरेंट हाँ परमात्मा जो है जी वो इतना निर्दयी नहीं कि हमको दर दर भटकाए जिस तरह से ऑक्सीजन चारों तरफ पानी चारों तरफ तो खाना क्यों दूर वो भी अपने दरवाजे पे <laughs> तो तो इस तरह से मेडिकल शॉप आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है आपका किचन अगर खाना अगर आपका मेडिसिन बन गया तो आपको मेडिसिन ढूंढने की जरूरत नहीं है जी जी जी जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग शब्द आपने शुरुआत में बताया आहार वेरा आहार को तो हमने समझ लिया कि खाना है ये और वेदा एक वेदा है वे ऑफ लाइफ किस फिलोसर तो शरीर बीमार इसलिए गिरता है क्योंकि खाने से शुरुआत होता है अन्न बिगड़ता है तो मन बिगड़ जाता है तो सोच बिगड़ जाता है और हमारा जो जीवन का प्रक्रिया होना चाहिए जो है ब्रीदिंग है सोच है हमारा शरीर का क्लीनिंग है ये सारी बातें हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है क्योंकि हम गलत चीते हैं तो जैसे ही हम सही जीने लगते हैं तो फिर से हमारे सारी बातें कंट्रोल में आ जाती है अच्छा अच्छा <laughs> तो खाना हमारा सही हो तो हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा स्वास्थ्य सही होगा चलिए इसी विषय को और आगे हम लोग विस्तार से जानेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत हरीश जी से बहुत सारी बातें होगी कहीं जाइएगा मत बस रेडियो मधुबन के साथ चिपके रहिए और सुनिए ये बात ही खूबसूरत गीत आप सुनाएं हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो प्यार सोच करके आखों में आंसुआ मोती इन्हें बना दे दिल में लिया समाय मैनो हर लिया मेरे लाडले ले कहा मेरे लाडले ले कहा चल से क्या कर दिया नमस्कार नमस्कार भाइयों बहनों 90.4 रेडियो मधुबन पे हूं, अबु मलिक सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें हो रही है विशेष मुलाकात के आज के खास मेहमान हरी शेटी जी हैं जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं लेकिन अपने जीवन में आहार वेदा को लेकर चलते है और जहाँ भी उनको लगता है की इससे बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं बहुत सारे लोगों को उन्होंने खांसी से लेकर कैंसर तक के पेशेंट को ठीक किया है और बहुत अच्छा लगा उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बेड पे है उसके लिए मैं खुद जाऊंगा कोई फीस नहीं है मेरा और उसको देखकर उसको पूरी डिटेल्स देकर उसको बता के आऊँगा और जो व्यक्ति आ सकते हैं बीमार है तो वो ज़रूर आए, वो मेरे पास आए और मैं उनका इलाज ज़रूर करूँगा तो ये बहुत अच्छी बात लगी कि जहाँ नीडी है वो खुद पहुँच जाते हैं और जहाँ ऐसा लगता है कि दे कैन कम तो उनका वेलकम करते हैं और उनको भी सबके लिए एक समान जो इलाज है वो करते हैं ये बहुत अच्छी बात मुझे लगा एक इंसानियत के तौर पे हमें कैसे जीना है एक सेवा भाव किस तरह से प्रकट करते हैं वो अपने एक्शन से प्रकट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो हरी जी फिर से एक बार आपका स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और हम लोग आहार वेदा पे बात कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा बेसिक हमारा जो आहार वदा का नॉलेज है आ, किस तरह से हमारा नाश्ता या फिर हम जो खाना खाते हैं या फिर रात को हम जो खाना खाते हैं तो वो क्या पर्टिकुलर कुछ सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए या कैसे होना चाहिए बेसिकली आप सब जानते हैं कि अगर पेट्रोल का गाड़ी है तो उसमें क्या डालेंगे डीजल या केरोसिन नहीं पेट्रोल सिर्फ डाले। पेट्रोल डालेंगे उसी तरह हमारा पेट्रोल क्या है ये जानना बहुत जरूरी है अच्छा हर व्यक्ति का पेट्रोल अलग हर व्यक्ति का पेट्रोल हर आयुर्वेद का नहीं इंसान के हिसाब से प्राकृति ने क्या पेट्रोल बनाया हर व्यक्ति का पेट्रोल बनाया अच्छा, हर व्यक्ति का आहार। हर हर हर हर इंसान का जानवर का एक एक आहार बना है अच्छा अच्छा ओके बस उस आहार को हमको समझना समझना है है है उससे पहले एक बात समझना है कि एक बात कि और दीवाल बनी है एक रेत मिट्टी रेत सीमेंट ईट और पानी से बराबर अगर वो दीवार को हमें तोड़ के रिपेयर करना है हुँ हुँ। तो हमको क्या लगेगा आप बताएंगे सर? वही हाँ। उसी से बना हुआ था, था। राइट राइट मतलब उसका तत्व वो है हम किसके बने सर <laughs> हम भी पांच तत्वों के बने हुए हाँ जी आप बताएंगे जरा कौन सा पाक तत्व है जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी सही बात है एकदम <laughs> तो अगर हमको हमारा शरीर को रिपेयर करना है जी जी जी तो ये पांच ही चीज चाहिए क्या छठवा क्या अगर दीवार बनाने के लिए वही चार चीज चाहिए <laughs> तो हमारा शरीर में छठ हुआ चीज क्या लगेगा जी जी, जी। <laughs> सही बात है जब क्यों शरीर बीमार होता है इस बिकॉज शरीर इंबैलेंस हो जाता है इम्बैलेंस से हमको बैलेंस पे लेके आना है हुँ, हुँ, हुँ, शरीर क्योर कुछ नहीं करता है। जैसे एक हड्डी टूटती है तो हड्डी को पहले अपनी जगह पे ला रखना पड़ता है ये डॉक्टर करते हैं, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और कुछ दिनों के बाद वो अपने, वो अपने था। था। <laughs> तो दुनिया क्योर के पीछे भागती है मैं बोलता हूँ नहीं इम को बैलेंस में क्या बात है बस दुनिया एक ही बैलेंस समझती है बैंक बैलेंस बाकी सब इम्बैलेंस <laughs> और वो बैलेंस कभी होगा नहीं वो बैलेंस कभी <laughs> नहीं होता है बस उसके पीछे भागते भागते भागते सब कुछ इम्बैलेंस अगर मेरे पेशेंट को बोलू कि आप दोपहर को थोड़ा जल्दी खाना खाओ सर मैं नौकरी करता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ अगर बोलू रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ बोलते काम से आने के टाइम पे इतना लेट हो जाता है सो so, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते शरीर सेकेंडरी है काम तो आपको पचास साठ साल में छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि उसके बाद काम होता नहीं है शरीर लंबा चलता है तो आपको सबसे पहले शरीर का ध्यान देखना पड़ता है उसके बाद ही बाकी सारी बातें आती है लेकिन सब लोग शरीर को लास्ट इंपॉर्टेंस देते हैं और बाकी सारी बातों को इसके लिए तकलीफ पड़ती है और उस तकलीफ से बचने के लिए एक ही तरीका है अन्न को सुधारो मन सुधर जाएगा मन को सुधारो तन सुधर जाएगा <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे श्रोता इस वक्त नोट कर रहे होंगे तो पेन और आप जो भी बुक आपके पास है उस पर ज़रूर नोट करके रखिए कि आपको अन्न अगर आपका सुधर गया या अच्छा हो गया तो मन आपका अच्छा होगा और मन आपका अच्छा है तो तन भी आपका नेचुरली अच्छा हो जाता है तो ये तीनों चीज़ों का हमें एक बैलेंस बना के रखना होगा तो सिर्फ करना क्या है हमें अपने आहार को ठीक करना है तो हर व्यक्ति का हर इंसान का अपना एक आहार का जो है अपना एक तत्व है उन चीज़ों को थोड़ा समझना होगा और उन चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हम अपने जीवन में सदा जब तक जी रहे हैं तब तक बिना सहारे के जिएंगे जियेंगे आहार विदा आपको एक बात का जरूर वायदा करेगा जी दर्द मुक्त जिंदगी दवा मुक्त जिंदगी और आखिरी दम तक अपनी बलबूते पे जिंदगी क्या बात है क्या बात है बहुत ही खूबसूरत चलिए आशा करता हूँ आप सभी का सपना भी यही होगा कि आखिरी तक आप बिना सहारे के और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आहार वेदा का जो फिलासफ़ी है उसको समझना होगा और उसके हिसाब से आप अपने आहार को अगर मेंटेन करते हैं और कई बार सोचते हैं कि आहार माना फिर आपको सोचता आपको आप सोच रहे होंगे कि रमेश अभी जो है आहार का बड़ा लिस्ट बता देगा पनीर वनीर खाना पड़ेगा रोज़ ये तो मैं नहीं खा सकता हूं मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है ऐसे कई सवाल आपके मन में आ गया होगा तो चलिए इन्हीं सवालों को आगे हम लोग सुनेंगे हरीश जी से मैं चाहूँगा कि हरीश जी क्या इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करना पड़ेगा या आज के समय में वो चीज़ें क्या हमारे पास अवेलेबल है प्रकृति हमको पूरा सपोर्ट करती है जी जी। प्राकृति फ्री है तो फिर क्यों जिंदगी में पैसे की जरूरत पड़ती है <laughs> <laughs> हर चीज प्रकृति में है जी जी जी ओके सो आहार वेदा एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं है हर वर्ग के लोगों को है हाँ। आहार वेदा हर एक को पोसाएगा हु, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि आहार वेदा में हमको बहुत खर्चा करना पड़ेगा हु, हु, नहीं आहार वेदा हर किसी के लिए सपोर्ट करेगा क्या बात क्या बात क्योंकि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो थेरेपीज़ हैं जैसे ओलोपैथी है या फिर नेचुरोपैथी है कहीं भी हम लोग जाते हैं तो एक लमसम अमाउंट हमारा फीस का लगता है फिर उसके बाद जो दवाइयाँ लगती हैं जो भी थेरेपीज हमको लेने पड़ते हैं काफ़ी एक लंबा टाइम एंड मनी दोनों ही हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है तो क्या आहार में ये चीज़ें कैसे हम लोग समझें आहार में आपको टाइम ज़रूर इन्वेस्ट खाना तो रोज हम खाते हैं खाने के बिना तो जब किचन में जो है जब बनाना ही है सही तरीके से बनाना किस तरीके से बनाना वो हम समझाएंगे जी, और आपको दवा मुक्त कर देंगे क्या बात है <laughs> दवा पे आप खर्चा कर रहे हैं जी जी वो चीजें कम हो जाएगी वो चीजें कम हो जाएगी क्या बात है <laughs> और आप अगर सही खाएं शरीर में एसिड नहीं बनाया तो आप धरती में भी एसिड नहीं फेंकेंगे तो धरती भी बच जाएगी और आपका ज़िंदगी भी संवर जाएगा क्या बात है बहुत ही खूबसूरत <laughs> जी हाँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को थोड़ी सी एक जलक उनके चेहरे पे खुशी की आ रही होगी मैं देख रहा हूँ अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि आहार वेदा को अगर आप समझ लेते हैं वे ऑफ खाना बनाने का तरीका आप समझ लेते हैं तो आपका मेडिसिन का जो खर्चा है वो ख़त्म हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा ख़त्म हो जाता है बस आपको वे ऑफ बनाने का मेकिंग फूड का जो सिस्टम है वो आहार वेदा के हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो सुंदर और सटीक रहेगा जब तक आप जी रहे तब तक लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल है इन सारी चीज़ों का हम लोग अगले एपिसोड में ही सुन पाएंगे क्योंकि अब वक्त हो गया है इजाज़त का तो जाते जाते मैं हरीश जी से कहना चाहूँगा कि एक मैसेज जो आपको मोटिवेट करता है क्योंकि हर व्यक्ति जो है सेल्फ मोटिवेशन के लिए सोचते रहता है और उसको कहीं कही ना कहीं कुछ शब्द सुनता है तो मोटिवेशन मिलता है या किसी को आ, किसी की बातें याद आती है मो, मोटिवेशन मिलता है तो आपका सेल्फ मोटिवेशन कहाँ है और किससे आपको मोटिवेशन मिलता है मेरे हिसाब से गिविंग इज रिसीविंग देते रहना बाते रहना है क्या बात है so, सो देते रहो खुशियाँ देते रहो प्यार और पाते रहोगे <laughs> ये आज के लिए मोटिवेशन है <laughs> चलिए बहुत ही सुंदर मोटिवेशन मुझे आपको सुनने के बाद कुदरत की याद आ गई कि कुदरत का एक नेचर है कि वो हमेशा देता रहता है देखिए आप जिस जगह पे बैठे हो वो सारी चीज़ें आपको दे रही हैं आपसे कुछ ले नहीं रही हैं इवन मैं बात कर रहा हूँ रेडियो सेट पे आपने रेडियो ऑन किया है वो भी आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक आपके कानों तक पहुँचा रही है बहुत ही स्पष्ट है ना ये जो रेडियो सेट है वो भी आपको कुछ दे रहा है इन्फॉर्मेशन दे रहा है बिना कुछ लिए आप सुन रहे हैं आराम से आप चार दीवार में रह रहे हैं वो भी आपको प्रोटेक्शन दे रही है मैं देने का काम सब लोग कर रहे हैं सिर्फ हम ही नहीं कर रहे तो हमें भी शुरू करना चाहिए ताकि हम भी खुश रहें और मस्त रहें तो बहुत ही अच्छा मोटिवेशन वाला फैक्टर आपने बताया गिविंग इज रिसीविंग तो हरीश जी हमारे इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नमस्ते नमस्ते चलिए श्रोता आज के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि आहार वेदा कैसे हमारा वे ऑफ फूड क्या है कैसे बनाना है उसके बारे में जानेंगे तब तक आप बने रहें रेडू मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी साथ। सुनते रहो, रहो। शांति tum क oh. विश्व है परिवार